नमस्कार, मैं हूं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहो, रहो। श्रोताओं आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है और उसको जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण पहलू होने के बाद भी जो स्थान समाज और जीवन में मिलना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के विषय में यहाँ शिक्षा के नाम पर कोई बढ़ोतरी नहीं है और जो भी कोई प्रयास होता देखा जाता है तो वहाँ आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए सहयोग निगरने होता है जो उनके परिवार की तरफ से होता है शिक्षा को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शिक्षा लड़कियों के जीवन में सशक्तिकरण को लाती है बाकी सब अधिकारों की तरह शिक्षा का भी एक मौलिक अधिकार होता है तो यहाँ सरकार ने इस मौलिक अधिकार को देने में बहुत अचूक कदम उठाए भी हैं लेकिन यहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगी उन माता पिताओं से जो अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेज के घर में ही बैठा कर उनसे काम काज करवाते हैं तो वे माँ बाप तो जरूर हैं मगर अपनी बच्चियों के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं करते हैं ये सोचना कि इन्हें पढ़ा लिखा कर क्या होगा तो आज मैं बताती हूँ इन्हें पढ़ा लिखा कर क्या होगा आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम पर मैं हूं आपकी दूसर होस्ट वंदन साथ शिक्षा समाज में बढ़ी हुई असमानता को रूढ़ीवादी विचारों को तोड़ने की क्षमता प्रदान करती है इस प्रकार परिवार व समुदाय में एक लड़की बेहतर निर्णय ले सकती है शिक्षा से समान संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जब एक लड़की आप सोचिए पढ़ लिख कर थोड़ी समझदार होती है तो जैसे हमारे घर में जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारे दादा ने पिता ने सब कुछ किया है दादी या माँ हमारी कर रही हैं वो चीज़ चलती ही रहनी चाहिए लेकिन जो बच्चा शिक्षित होता है वो समझता है कि इन खोखली बातों में कुछ नहीं रखा होता जब वो शिक्षा ग्रहण करके बच्चा आता है तो अपने परिवार में वो लड़की समझाती है कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है सिर्फ ये रूढ़ी है इससे कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला है तो ये होती है शिक्षा का सशक्तिकरण दूसरी बात ये है कि गरीबी जो शिक्षित महिला होती है वो गरीबी के चक्र को तोड़ने में सबसे आगे होती है क्योंकि जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तो वह स्वयं का अपने बच्चों का या अपने मात पिता का जीवन बेहतर व सुचारू रूप से चला सकती है वो अपनी भावी पीढ़ी को एक बेहतर समाधान और योगदान दे सकती है जी हाँ जैसे गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होता है तो लेकिन जब हमारे घर की बच्चियाँ शिक्षित होती हैं और पैसा कमाने लगती हैं खुद तो इस अभिशाप से मुक्त होती ही हैं साथ ही अपने परिवार को भी खुशहाल रखती हैं यह होती है शिक्षा की ताकत यहाँ एक बात और मैं आपको बताती चलूँ जब वो लड़कियाँ शिक्षित होती हैं तो वो स्वयं को तो सशक्त बनाती हैं साथ ही अपने फैसले वो खुद लेती हैं यह मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी कुरीती के रूप में जो कि बहुत समय से फैली है और आज भी वो लोग जारी कर रहे हैं इन बातों को जी हाँ मैं बात कर रही हूँ बाल विवाह के बारे में तो बाल विवाह जो है वो जानती हैं बच्चियाँ की बाल विवाह करना अगर हमने किया जो बच्चियाँ शिक्षित होती हैं वो समझती हैं कि जैसे जीवन को अंधेरे कुएं में हमने ढकेल दिया है क्योंकि कमाई के साधन तो यहाँ बहुत सीमित होते हैं या ना मात्र के होते हैं जैसे एक खेती होती है या एक मात्र पिता ही कमाने वाला घर में होता है तो जब रोज़मर्रा की मुश्किलें ज़िंदगी में आपको झेलती होती हैं और उसको हम फेस करते हैं तो माता पिता क्या करते हैं कि सबसे पहले लड़कियों को स्कूल छुड़ाकर घर में बिठा देते हैं तो इस तरह से इन आदिवासी लड़कियों का जीवन और भी बदतर हो जाता है अच्छी शिक्षा के बिना वो जीवन भर अपने परिवार पर ही निर्भर रहती हैं और राजस्थान में आज तक अच्छी शिक्षा की पहुंच सबसे बड़ी चुनौती रही है आदिवासी इलाकों में चुनौतियां तो और भी ज़्यादा हैं क्योंकि इनको समझाना और समझाकर बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाना ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही साथ ही रोज़ उन बच्चों को स्कूल भेजना ये भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर तो चलिए आपको सुनवाती हूँ आदिवासी लड़कियों की शिक्षा से रिलेटेड एक बहुत सुंदर सा गाना सुनते रहो रहो आदिवासी जंगल की कहानी हर पत्ते में छुपी है रवानी जंगल के गीतों में झलके उजाला अब हर लड़की का होगा निवाला पगडंडियों से निकलेगी राहें सपनों की ऊंचाई पकड़ेंगी बाहें लड़कियां पकड़ेगी से बात करेंगी अब पंखों में भरेंगी वो सुनहरा सब कलम से चलेंगी नई क्रांति हर अक्षर में होगी पहचान उनकी ख्वाबों के रंगों में भरेगी हौसला हर लहर पर लिखेंगी नई पर है। जब भी मेरा यहाँ विज़िट होता है आबू आबू में मैं माउंट आबू आती हूँ और यहाँ मधुवन में आती हूँ तो मैं हमेशा जो आदिवासी लड़कियों के स्कूल होते हैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ यहाँ मैं देखती हूँ कि जो टीचर्स होते हैं तो बहुत समर्पित भाव से वो अपना काम करते हैं मगर समस्या है कि माँ बाप की साथ ही एक और इस्कूल जिसका नाम है द्वितीय सत्र तो वहाँ तो समस्या और भी ज़्यादा है वहाँ टीचर्स लड़कियों के घर के अंदर जाकर गांव में बहुत इंटीरियर गांव में जाकर लड़कियों को वो शिक्षा के लिए बुलाने के लिए जाते हैं लेकिन उनके माँ बाप दरवाजा बंद कर देते हैं और उन टीचर्स ने बताया कि ऐसा भी होता है कि मैम वो हमारे ना पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारे बच्चियों को ज़बरदस्ती मिस के लिए वो ले जा रही हैं लेकिन एक्चुअली वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ चार महीने तक लाकर उन बच्चियों के साथ टीचर्स भी रहती हैं और हॉस्टल बना है बहुत अच्छा सा उनको पढ़ाती हैं और फिर उनका जैसी भी लड़कियां होती हैं उनका फिर आगे एडमिशन कराते हैं उनकी योग्यता अनुसार तो मैंने वहां देखा कुछ कुछ लड़कियों के फ़ोटो लगे हुए थे तो हमने पूछा क्या है तो उन्होंने कहा जो लड़कियां शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में आगे सफल हुई हैं उन्होंने कुछ अचीव किया है तो आज देखिए सरकारी नौकरियाँ कर रही हैं तो ये होती है शिक्षा की जीत आप ये ना समझें कि आपके मतलब बच्चे हैं वो हम कैसे पढ़ाएं कैसा क्या करें ये जो जिस उसके बारे में मैंने भी द्वितीय सत्र का नाम लिया वो लोग बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं एक बात और कि मैं आपको बताऊं जैसे जब इन लोगों के बच्चियों के चार महीने पूरे हो जाते हैं तो मैंने उनसे बात की तो टीचर्स ने भी बताया और बच्चे कहते हमारा घर जाने के लिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि घर जाके फिर यहाँ तो माँ बाप ने हमें छोड़ दिया घर जाने के बाद फिर वही बकरी चराओ और घर का काम करो और खेतों में जाओ तो इस तरीके की, की समस्या फिर से उन बच्चियों के सामने आ जाती हैं लेकिन इसलिए वो घर जाना नहीं चाहती हैं क्योंकि वो शिक्षा के जिस वातावरण में या रच बस जाती हैं तो उनके लिए घर पे जाना थोड़ा मुश्किल काम लगता है आगे एक बात मैं और बताऊँ क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस यानी स्वच्छता में ही भगवान का निवास होता है तो जैसे खराब स्वच्छता यहाँ घरों में ना तो माँ अपनी बच्ची को यह सिखाती है कि घर की स्वच्छता कैसी होती है और ना ही वो बेसिक जो शारीरिक रूप से स्वच्छता होनी चाहिए वो भी उसके बारे में बताती है अपनी बेटी को क्योंकि वो खुद नहीं जानती खुद वो अनपढ़ रहती है तो वह अपनी बच्ची को क्या सिखाएंगे तो ऐसे में क्या होता है कि उनका घर भी गंदा रहता है शरीर में उनकी बीमारियाँ हो जाती हैं जब वही बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो टीचर्स उनको बताती हैं कि किस तरीके से आपको स्वच्छ रहना होता है और लड़कियाँ वो अप्लाई भी करती हैं तो यहाँ पर ख़राब स्वास्थ्य भी एक चिंता का बहुत बड़ा कारण होता है तो जो हम पढ़े लिखे होते हैं तो ये बात हमारे जीवन में आ जाती है कि किस तरीके से हम स्वस्थ रहें तो शिक्षा हमें एक ये भी सिखाती है चीज़ साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब शिक्षा लेकर या उच्च शिक्षा लेकर लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो व्यवसाय प्रशिक्षण और करियर के विषय में एक विस्तृत श्रंखला उनको श्रृंखला उनको प्रदान करती हैं तो अवसरों तक उनकी पहुंच बहुत आ, इजी हो जाती है तो आप शिक्षित होने पर इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं लड़कियाँ पढ़ें दूसरी बात ये कि जब लड़की शिक्षित होती है तो वो सही या गलत की पहचान तो खुद से ही कर लेती है तो ऐसे में जब मानव शोषण का मुख्य कारण है वह भी खासकर जब युवा लड़कियां उनके प्रति बहुत जागरूक हो जाती हैं और वे सुरक्षित व संतुष्टिदायक जीवन जी सकती हैं क्योंकि होता क्या है कि ये जो एक समस्या आती है क्योंकि जैसे लड़की अनपढ़ होती है उसको कुछ लॉज नहीं पता होते तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां इस शोषण को आज भी हमारे देश में सह रही हैं जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको कानून का भी पता होता है आप जागरूक होते हैं तो आप उनसे इजीली बहुत अच्छे से आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये लड़कियां ही नहीं लेडीज़ के ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम गाहे वागा आती ही रहती है तो शिक्षा हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम उसको अपने को हम सुरक्षित रखें तो ये होती है शिक्षा की ताकत एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि एक किस तरीके से एक लेडी ने अनपढ़ होने के बाद भी पढ़ाई तक का सफर तय किया एक आदिवासी महिला की चुनौती भरी कहानी उसके अनपढ़ से शिक्षक बनने तक का सफ़र मैं आपको उसकी कहानी सच्ची कहानी के बारे में बता देती हूँ पाठा क्षेत्र की रहने वाली आदिवासी परिवार की एक महिला गरीब होने की वजह से अनपढ़ रही शादी के बाद उन्होंने सभी रुकावटों को दरकिनार कर पढ़ना निकला सीखा आज विधवा बूटी देवी गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा ली है सभी के लिए प्रेरणा बनी बूटी देवी उन ग्रामीण महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है जो आर्थिक और सामाजिक तौर से कमजोर रही पुरुष प्रधान समाज में स्त्री निर्धनता के चलते घर की चार दीवारी में रहकर अपना पूरा जीवन भाग्य की नियति मानकर व्यतीत करने लगती हैं लेकिन बूटी देवी ने अपने कमजोर का जहाँ इन्हें बच्चों को शिक्षित करने का काम दिया गया है चित्रकूट जिले के मारकुंडी पाठक की रहने वाली बूटी देवी की शादी तेरह साल से कम की आयु में ही हो गई थी बूटी देवी के ससुर बड़े ज़मींदार के खेतों में बंधुआ मजदूरी का काम किया करते थे ससुर की मौत के बाद बूटी देवी के पति को उसी जमींदार के खेतों में काम करना पड़ा जहाँ से वो धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाना सीख गए कई बार बूटी देवी भी उन खेतों में अपने पति का हाथ पटाने जाया करती थीं। बूटी देवी को ये काम पसंद नहीं था किसी तरह बूटी देवी अपने पति को समझा बुझा मानिकपुर विकास खंड के गांव सरहट भाग आई और यहीं रहने लगी बचपन से ही बूटी देवी को पढ़ने लिखने की ललक रही वो बताती हैं कि शादी होकर जब वो ससुराल पहुंची तब लकड़ी जलाकर भोजन बनाते समय निकले गए कोयले से वो दीवारों और जमीन पर लिखना सीख रही थी उनकी शिकायत उनके जेठ ने उनके पति से की थी लेकिन पति ने उनका साथ दिया और बूटी देवी को वो स्लेट और पेंसिल लेकर आए साथ ही प्राथमिक पढ़ाई के लिए किताबें भी उपलब्ध कराई धीरे धीरे बूटी देवी स्वयं लिखना पढ़ना सीख गईं। उनके जीवन में उस समय बहुत बड़ी विविधता आई जब उनके पति की भी मौत हो गई बूटी देवी एकदम अकेली पड़ गईं लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने गाँव के ही बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू किया जिससे उनका समय भी अच्छा गुजरने लगा धीरे धीरे आसपास के गांवों के वो बच्चे भी आने लगे जिनके माता पिता अति गरीब थे मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह से ही घर से निकलकर चले जाते थे ऐसे में कई ग्रामीण भी थे जो जंगलों में लकड़ी काटने सुबह से ही निकल जाते थे उनके बच्चे बिना देख रेख के गाँव की गलियों में आवारा की तरह घूमते रहते थे यह सब बूटी देवी से देखा नहीं जा सका और ऐसे बच्चों को इकट्ठा कर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया बूटी देवी के इस नेक काम को देखते हुए समाज सेवी संस्था ने प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी उनको दी जिससे बूटी देवी की आर्थिक मदद भी होने लगी है आसपास के गांव से लोग आकर बूटी देवी से निजी बातों को लेकर सलाह मशवरा भी करते हैं वहीं बूटी देवी से ऐसी महिलाएं भी आकर अक्सर मिलती हैं जो शोषित हैं और उन्हें बूटी देवी जीवन जीने का तरीका और अपने अधिकारों से लड़ने की हिम्मत व हौसला दे रही हैं तो यहाँ आपने बूटी देवी की सच्ची कहानी सुनी कि किस तरीके से उनके जीवन में जब मुश्किलें आई तो उन्होंने मुश्किलों से ना हारकर शिक्षा को अपना हथियार बनाया तो चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं आदिवासी लड़कियों के शिक्षित होने की और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक मैं हूँ वंदना आपकी दोस्त आपकी होस्ट आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन ज़ीरो पर सुनते रहो मस्कुराते रहो तुझे नमस्ते धरती तुझे नमन शुक्रिया वायु वायरा धन्य गगन कोश कोश का अभिनंदन श्वास श्वास में हो चंदन विश्व एक परिवार भारत आपका स्वागत है एक बार फिर से इस शो में जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वो अपना बाल विवाह नहीं होने देती हैं। और इस प्रकार से जब अपनी उचित आयु होने पर वो मां बनती हैं, तो क्योंकि वे शिक्षित होती हैं। तो उनको प्रसव से पूर्व व बाद में स्वयं बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक होती हैं वो स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है तो मात्रवा शिशु की दर में मृत्यु दर में कमी हो जाती है जो परिवार और समुदायों के लिए बहुत लाभदायक होता है बेहतर स्वास्थ्य व बीमारियों की रोकथाम प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण के बारे में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी शिक्षा के माध्यम से ही लड़कियों को होती है तो जरा सोचिए कि जिस बच्ची को आप अपनी कोख से जन्म देती हैं जब वे लड़ अनपढ़ और शिक्षित लड़की को ना तो आप स्वास्थ्य के बारे में बता पाती हैं और ना ही पढ़ा पाती हैं साथ ही उसका बाल विवाह करवा के आप स्वयं को तो कानून के अपराध के कटघरे में खड़ा करती ही हैं तब भी आपको उसके प्रति दर्द व तरस नहीं आता है और बाद में जब वही बच्ची कम उम्र में बच्चे को जन्म देने के समय मर जाती है तो आप उस समय दुख से जो गुजरते हैं तो जरा सोचिए कि यदि आपने अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ाया होता तो वो इस बुरी स्थिति और वह कम उम्र में ना ही मरती और ना ही आप लोग आज रोते तो रोना छोड़िए और अपनी बच्चियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उनका शिक्षा से वह स्कूल से नाता जोड़िए क्योंकि शिक्षा उनके जीवन में उजाला भर सकती है यहां एक बात मैं आपको और महत्वपूर्ण है बताना चाहूंगी कि आपको लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है हम गरीब हैं हम कहाँ से क्या कर सकते हैं तो यहाँ आपको कुछ भी पैसा वगैरह खर्च नहीं करना पड़ता है क्योंकि सरकार ने आदिवासी लड़कियों के लिए अब सब कुछ फ्री कर रखा है जब आपको इतना बड़ा अवसर सरकार की तरफ से मिलता है तो आप इस अवसर का लाभ ज़रूर उठाइए क्योंकि आपकी जो बच्ची शिक्षित होगी तो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं वो दे सकती है आपको एक बेहतर भविष्य बेहतर घर परिवार साफ़ सुथरा घर व स्वयं की स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य जिंदगी जीने का बेहतर तरीका और स्वयं को अपनी भाभी पीढ़ी को निश्चित तौर पर सफलता शिक्षा सुरक्षा और भी ना जाने क्या क्या वो अपनी बच्ची के जीवन तो आप अपनी बच्ची के जीवन की उड़ान को मत रोकिए उसको उड़ने दीजिए उस आसमान में जहाँ बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है आशा करती हूँ आपको रेडियो मधुन की प्रस्तुति ये पसंद आई होगी और इस उम्मीद के साथ कि अगर आप मुझे ध्यान ऐसी सुन रहे हैं तो आप अपनी बच्चियों को प्लीज स्कूल जरूर भेजिए ओम शांति लड़कियाँ